दैनंदिन जीवन में योग मोक्ष का चतुर्व्यूह मोक्ष का चतुर्व्यूह पातंजलि योग सूत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्यों से मिलता जुलता है द्वितीय अध्याय साधन पाद में क्रिया योग और पंचक्लेशों का वर्णन करने के बाद पतंजलि संक्षेप में कर्म सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि पंच क्लेष अविद्या अस्मिता राग द्वेश और अभिनवेश के मूल अर्थात कारण जीव कर्मों का संचय करता है जिसे कर्माशय नाम दिया गया है इन संचित कर्मों के कारण प्राणी को इस जन्म में या अगले जन्म में सुख या दुख भोगने पड़ते हैं पुण्य के कारण सुखदायक जाति आयु अथवा भोग प्राप्त होते हैं और पाप कर्म के कारण दुखदायक योनि में कष्ट भोगना पड़ता है इस सामान्य एवं सर्वमान सिद्धांत का उल्लेख करने के बाद पतंजलि एक अत्यंत गूढ़ सत्य का उद्घाटन करते हैं सामान्य अविवेकी व्यक्ति भले ही अपने भोगों को सुखदायक अथवा दुखदायक ऐसे दो प्रकार का संदेह और अनुभव करे विवेकी योगी के लिए सभी अनुभव चार कारणों से दुखदायक होते हैं परिणाम ताप संस्कार और गुण वृत्त विरोध वह दुख के वह सुख के परिणाम का चिंतन कर उस सुख को प्राप्त करने से संबंधित ताप का अनुभव कर उसके संस्कार के निर्माण की संभावना को जानकर और तीन गुणों के परस्पर विरोध के कारण स्थायी सुख की असम्भावना को भली प्रकार से समझकर सुख में दुख देखकर उससे भ्रमित नहीं होता इस प्रकार योगी के नेत्र गोलक जैसे संवेदनशील मन का वर्णन करने के बाद पतंजलि चतुर्व्यूह का वर्णन करते हैं जिसके चार अंग हैं। पहला हे दूसरा हे हेतु तीसरा हान और चौथा हानोपमापाय हानोपाय सामान्य भाषा में कहें तो त्याज्यज्य त्याज्य विषय का कारण त्याग और त्याग का उपाय पहला आगामी दुख त्याग है दूसरा इसके कई क्रमगत कारण हैं। पर अविद्या मूल कारण है तीसरा इसका नाश होने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है यही हान या त्याग की स्थिति या कैवल्य है चौथा इसका उपाय है निरवच्छिन्न विवेक ज्ञान अर्थात आत्मा और बुद्धि को पृथक जानना आइए इनका थोड़ी गहराई से अध्ययन करें पहला पहला हे यम दुख मनागतम अर्थात जो दुख अभी नहीं आया है वह हे या, या त्याज्य है यानी उसे बचा जा सकता है जो दुख बीत गया है उसे तो भूल ही जाना चाहिए वह तो भूत का अंग बन गया है उसके चिपके रहकर उसका स्मरण कर मन की शक्ति को व्यय करना व्यर्थ है हाँ उससे हम शिक्षा अवश्य ले सकते हैं वर्तमान दुख को सहन करना ही होगा अतः चिंता विलाप आदि के बिना उसे सहन कर लेना चाहिए यही तितिक्षा रूपी सदगुण है पर जो दुख अभी नहीं आया है भविष्य में जिसकी संभावना है उसमें अवश्य बचने का उपाय करना चाहिए अगर उसका कारण या हेतु जान लिया जाए तो उसे दूर कर उसे बचा जा सकता है दृष्टा दृश्योह संयोगो हे हेतु दृष्टा और दृश्य का संयोग इस अनागत दुख का मूल कारण है यहाँ यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि पतंजलि किसी छोटे मोटे भावी दुख जैसे रोग दारिद्र आदि से बचने के उपाय की बात नहीं कर रहे हैं वे तो सभी प्रकार के भावी दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की बात कर रहे हैं संक्षेप में इस सूत्र का अर्थ है दृष्टा यानी चैतन्य आत्मा अथवा पुरुष का दृश्य यानि समस्त सूक्ष्म स्थूल बाह्य अनुभूत जगत अथवा समस्त त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ मिलन ही दुख का कारण है पुरुष इस प्रकृति के साथ ऐसा घुल मिल जाता है कि स्वयं के आनंद स्वरूप को भूलकर प्रकृति का अनुसरण कर कष्ट भोगता है इसके बाद दूसरे अध्याय के अठारहवें से चौबीसवें सूत्र तक दृश्य का स्वरूप दृष्टा का स्वरूप दोनों के मिलन का उद्देश्य और कारण को समझाया गया है जैसे हम संक्षेप में देखेंगे दृश्य क्या है दृश्य यानी प्रकृति प्रकाश अर्थात सत्वगुण क्रिया अर्थात रजोगुण और स्थिति अर्थात तमोगुण युक्त है वह स्वरूपतः त्रिगुणात्मक है उसका दूसरा लक्षण है वह भूत और इंद्रिय युक्त है भूत यानी पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश ये स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार के हैं इंद्रियां दो प्रकार की हैं ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ये दोनों पाँच पाँच प्रकार की हैं यह प्रकृति पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए उससे मिलित होती है भोग अर्थात शुभ शुभकर्मों के फल सुख दुख जिसे जीव को अज्ञान की दशा में भोगना पड़ता है प्रकृति के सहयोग से, से ही यह संभव होता है अपवर्ग अर्थात मुक्ति या कैवल्य प्रकृति पहले तो पुरुष को सुख दुख का भोग कराती है और उसके बाद उसकी मुक्ति में सहायक होती है इस प्रकृति के तीन गुणों के भी चार प्रकार के परिणाम या रूप होते हैं पहली है प्रकृति स्वयं जो विभिन्न परिणामों का कारण है पर उसका कोई कारण नहीं है इसलिए इसे अनिंग कहा गया है इससे लिंग या महत तत्व उत्पन्न होता है यह आत्मा का लिंग या गमक है मैं हूँ यह भाव इसी से होता है इससे अविशेष यानी भूतों के कारण पंच तन्मात्राएँ उत्पन्न होती है अनेक कार्यों के सामान्य कारण होने से इन्हें अविशेष कहा गया है और अंत में विशेष यानी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त विशेष तन्मात्राओं के सोलह असाधारण कार्य है जो षोडश विकारों के नाम से जाने जाते हैं यह है पंचभूत दस इंद्रियां और मन यह तो हुआ दृश्य का वर्णन दृष्टा क्या है वह विशुद्ध अविकारी दृष्टा या ज्ञाता मात्र है वह शुद्ध होते हुए भी प्रत्यय यानी बुद्धि में उठ रहे भावों या विचारों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर उसका अनुभव करता है दृश्य की आत्मा या स्वरूप वस्तुतः दृष्टा के लिए ही है उसका स्वयं का अपना कोई उद्देश्य नहीं है दृष्टा का भोगाप सिद्ध करके दृश्य या प्रकृति स्वयं नष्ट हो जाती है यही बात कही गई है कि जिस पुरुष या दृष्टा का भोगाप कार्यपूर्ण हो जाता है उसके लिए फिर उसे बांधने वाली माया या प्रकृति या दृश्य नहीं रहता पर अन्य साधारण दृष्टाओं यानि प्राणियों या जीवों के लिए वह बनी रहती है तीसरा संयोग भावो हानम तदृषेह कैवल्यम उसके दूर होने पर दृष्टा और दृश्य का मिलन या संयोग नहीं होता यही हेय का हान या त्याज पदार्थ का त्याग है और यही दृष्टा का कैवल्य या मोक्ष है इन दो का मिलन या संयोग क्यों होता है इसका उद्देश्य है दोनों की अपनी शक्ति की उपलब्धि इसे समझने के लिए रेल के इंजिन और उसके ड्राइवर का दृष्टांत लिया जा सकता है इंजन की शक्ति एक हजार हार्स पावर है पर फिर भी वह जड़ और निष्क्रिय है ड्राइवर ने तो संभवतः पंद्रह किलो वजन उठाने की भी शक्ति नहीं है वह चेतन है पर वह नहीं जानता कि वह इतने बड़े इंजन को चला सकता है जब वह इंजन में बैठकर बटन दबाता है तो इंजन चलने लगता है और ड्राइवर उसमें बैठा उसका मजा लेता है वह अपनी क्षमता तथा चैतन्य स्वरूप को पहचान जाता है और इंजन को भी अपनी क्षमता तथा ड्राइवर के बिना पूर्ण असमर्थता का बोध हो जाता है इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष दृश्य और दृष्टा का मिलन दोनों की शक्ति की उपलब्धि के लिए आवश्यक है और इस संयोग या मिलन का हेतु या कारण है अविद्या अनित्य को नित्य असुचि को सूचि अनात्मा को आत्मा समझना अविद्या के लक्षण है इसी ने सभी जीवों को भ्रमित कर रखा है और यही दुख का मूल कारण है तस्य हेतु रविद्या उसके दूर होने पर दृष्टा और दृश्य का मिलन या संयोग नहीं होता यही हेय का हान यानी त्याज्य पदार्थ का त्याग है और यही कैवल्य या मोक्ष है इस हान यानि अविद्या के नाश का उपाय क्या है चौथा विवेक ख्यार विप्लवाहानोपाय निरंतर निर्वच्छिन्न विवेक ख्याति हम विवेक का अर्थ समझते हैं विचार के द्वारा दो पदार्थों को अलग करना अध्यात्म की भाषा में विवेक का अर्थ है विचार द्वारा अनात्मा से आत्मा को अनित्य से नित्य को अलग करना योगशास्त्र में इसका थोड़ा सा भिन्न पारिभाषिक अर्थ है सत्व पुरुष अन्यता प्रत्ययो विवेक ख्याति अर्थात सत्व यानी बुद्धि और पुरुष यानी चैतन्य आत्मा को भिन्न जानना ख्याति शब्द का अर्थ है ज्ञान जिस विवेक के द्वारा बुद्धि जो मूलतः अचेतन है उसे पुरुष से पृथक किया जाता है वह विवेक ख्याति है यह ज्ञान अविप्लवा यानी निरंतर निरवच्छिन्न बना रहना चाहिए यह मोक्ष व्यूह का चतुर्थ अंग पर इतने से ही विषय प्राप्त नहीं हो जाता इस हान उपाय का ही विस्तार है अष्टांग योग, अष्टांग योग के आठ अंगों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने से अशुद्धि अर्थात अविद्या अहंकार राग द्वेषादि दूर होते हैं इस अज्ञान मूलक अशुद्धि के दूर होने पर ज्ञान का प्रकाश उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है योगांग अनुष्ठान का अर्थ है अविद्यावश कार्य न करना जैसे अहिंसा की साधना से द्वेष रूप अज्ञान का कार्य रुक जाता है सत्य के द्वारा लोभादि कई अज्ञान के कार्य दूर होते हैं आसन प्राणायाम से मैं शरीर हूँ ऐसा अज्ञान दूर होता है और मैं अशरीरे हूँ ऐसी विद्या भावना पैदा होती है इस प्रकार योगाभ्यास विद्या का कारण होता है लेकिन यह भी समझ लेना चाहिए कि योग चित्त की एक अवस्था विशेष है कोई भी चित्तावस्था मोक्ष की साक्षात हेतु तो नहीं हो सकती वस्तुतः मोक्ष का कोई उपादान कारण नहीं है बंधन का अर्थ है गुणों और पुरुष का संयोग संयोग यानी अपृथक ज्ञान यह ज्ञान विवेक द्वारा दूर होता है योग अशुद्धि को दूर करने का और विवेक प्राप्ति का कारण है इस तरह योगांग अनुष्ठान से विवेक ज्ञान और उससे कैबल्य प्राप्त होता है